तब तुम जान पाओगे अगर तुमने इस तरह के ढंग चुने कि शहर से डर गए कि यहां काम ना पकड़ती और जंगल चले गए तो वहां भूख पकड़ेगी अगर जंगल से डरे कि यहां भूख पकड़ती शहर आ गए और जाओगे कहां शहर या जंगल और तो कोई उपाय नहीं अगर तुम में से एक को चुनोगे तो तुम ज्यादा देर उसमें रह ना पाओगे क्योंकि जो विपरीत है उसकी जरूरत तुम्हें खींचने लगेगी आकर्षित करने लगेगी तो सम्यक आहार लो उतना जितना ध्यान के लिए पर्याप्त है उतना जितना पूजा और प्रार्थना के लिए पर्याप्त है सम्यक आहार लो देह को उतना दो जितना देह की सहज क्रियाओं के लिए आवश्यक है ज्यादा मत डालो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 आवागमन होता रहेगा रुक जाओ मध्य में कभी घड़ी के पेंडुलम को बीच में रुका के देखा जैसे ही पेंडुलम रुकता है घड़ी रुक जाती है। आवागमन बंद हो गया समय समाप्त हुआ समय समाप्त हुआ तो संसार समाप्त हुआ न खाईबा भूखे न मरिबा लेवा ब्रह्म अननी का भेवम हटना करीबा पढ़या ना रही यूं बोला गोरख देवम सीधे सादे सूत्र पर ऐसे कि लग जाए तो तीर की तरह हृदय में उतर जाए और जीवन रूपांतरित हो जाए धाए ना खाई भर भर के मत खाओ टूट मत पड़ो भोजन पर धाए ना खाई धावा ना बोल दो भूखे ना मरीबा और भूखे भी ना मरो अनसन मत करो उपवास मत करो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 उठती तुम ऊर्धव वेग गगन मन के कर पार खोल हृदय स्वर्ग द्वार बरसाती रस निर्जर, ध्वन भेद बुद्धि सूक्ष्म व्योम पीकर अमृत गाती आनंद मत चिर असंगनी वेद चंद्र वेद सूर्य घोषित कर सत्य सत्यतूरी हरती भव दृष्टि भेद स्वप्नभंग तमकी कैचुल उतार चूम दीप्त सहस्त्रार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 चंचल हो गया है कि रात बिस्तर पर पड़ जाते हैं लेकिन चित्त सोने का नाम ही नहीं लेता वो सोच विचार किए चला जाता गणित बिता है हिसाब लगाता योजना बनाता कल की दुकान कल का बाजार कल की दुनिया उसके योजना में ही लीन रह जाता रात ऐसी बितर जाती पश्चिम पागल हुआ जा रहा है अति सक्रियता के कारण और पूर्व दीन दरिद्र हो गया अति निष्क्रियता के कारण अगर गोरख की बात समझो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 तो चाय इत्यादि में काफी में थोड़ा बहुत डाल लो तो चलेगा मगर दूधाधारी मत हो जाना क्योंकि जब मैं रायपुर में था तो दूधाधारी मठ के एक महंत तो मुझे मिलने आए उन्होंने कहा काम वासना पर कैसे विजय हो मैंने कहा कि पहले दूधाधार तो छोड़ो ये मठ छोड़ो नहीं तो आदमी तो आदमी तुम सांड हो जाओगे तो मठ और दूध पी रहे हैं। और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 और वो दूधाहार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बड़ा पुण्य कर रहे हैं मैंने कहा तुम नरक में पड़ोगे ये सब शिकायतें तुम्हारे खिलाफ की जाएंगी ये जो आदमी ठंड में सिकोड़ रहे हैं किसी को निमोनिया हो जाए किसी को सर्दी हो जाए ये सब तुम्हारे लिए किया जा रहा है तुम फल भोगोगे बुरा तुम अभी चौंक जाओ सावधान हो जाओ तो अच्छा दूधाधारी परिघरी नागा लकड़ी चाहे और वो जो नंगे हो गए उनको रोज लकड़ी चाहिए जलाने को इससे कम्बल क्या बोरा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 तासों ही का छुपाइए कीजे जा की आस रीते सर्वर पर गए कैसे बुझे प्यास रहीम का वचन प्यारा है तांसों ही का छुपाइए उससे ही कुछ मिल सकता है जिसके पास कुछ हो रीते सर्वर पर गए कैसे बुझे प्यास शास्त्रों में कहीं पानी है शब्द ही शब्द हैं पानी का विचार है विवरण है मगर पानी कहां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 किसी गुरु को खोजे बिना कुछ भी नहीं मिलता इसी तरह के व्यर्थ झंझटों में लोग पड़ जाते और गुरु की बात छोटी है छोटा सा सूत्र है सहज हो रहो हबकी ना बोलीबा थबकी ना चालीबा धीरे धरीबा पाओ गर्व ना करीबा सहज रही बा भणत गौरख राह छोटा सा सूत्र है अहंकार छोड़ दो सरलता से जियो अति ना करो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 सुनी बुद्धि बनता अगर थोड़ा बोध हो तो पकड़ लो आनंद सिद्धा की वाणी और यह मैं ही नहीं कहता हूं गोरख कहते अनंत सिद्धों ने यही कहा है, शीश नबावत सतगुरु में जगत रैन बिहानी बस शीश झुकाना आ जाए तो गुरु मिल जाए इधर झुका शीश को उधर मिला गुरु गुरु तो सदा मौजूद है तुम झुको तो गुरु मिल जाए पुरानी मिस्री कहावत है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 हबकि न बोलवा ठब कि न चाल धीरे धर प गर्व न कर सहजे रही भणत् गौरख रात